देवी भागवत पांचवा स्कंध रक्तबीज के साथ देवी की बातचीत इस प्रकार मातृगण के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी विशाल सेना युद्धभूम में दहस नहस होकर भाग चली उस सेना रूपी समुद्र में अब बड़े जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज छा गई देवता उन देवियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे रक्तबीज ने सुना दानवों में भयंकर चित्कार मचा है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं साथ ही देखा दैत्य भाग भी रहे हैं अतः अब वह क्रोध से भर गया वह महान बली एवं तेजस्वी दैत्य था देवता गरद रहे थे यह देखकर वह युद्ध भूमि में में उसके हाथों आयुध थे वह रथ पर बैठा था उसके धनुष से बड़ी विचित्र ध्वनि निकल रही थी क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी वह देवी के सामने आ व्यास जी कहते हैं राजन उस दानों के शरीर से जब रक्त की बूंद भूमि पर गिरती थी तब उस बूंद से तुरंत दानों उत्पन्न हो जाते थे उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानों उत्पन्न हो जाएंगे इस वरदान के अभिमान में भरा हुआ वह क्रोधवश देवी को मारने के लिए युद्ध भूमि में आ गया देवी के सांस कालिका भी विद्यमान थी दैत्य ने देखा विष्णु की शक्ति वैष्णवी करुण पर विराजमान है साथ ही दैत्य राज रक्त बीज को चक्र से चोट पहुंचाई चक्र से छिद जाने के कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली मानव बज्र की चोट से आहत हुए पर्वत के शिखर से की धारा उमड़ चली हो, उस समय होता भी रक्त बीज के से रक्त की बूंदे होकर हो उस भयंकर दैत्य रक्त बीज को वज्र से मारा उससे भी रक्त की बूंदे बह चली और उसके रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए पराक्रम और आकार में सभी मूल रक्त बीज के समान थे युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले वे दानव आयुध लिए हुए थे ब्रह्माणी कुपित होकर ब्रह्मदंड से उन्हें मारने लगी माहेश्वरी ने त्रिशूल से दानवों को विदिर्ण कर दिया नारसिंह के नखों की चोट से महासुर का शरीर छिंच गया वाराही कुपित होकर अपने थूचने से उस राक्षसाधम को मारने लगी और कौमारी ने शक्ति से उसकी छाती में प्रहार किया अब रक्तबीज ने भी कुपित होकर अपने पहने बाणों से देवियों को मारना आरंभ कर दिया वह अलग अलग संपूर्ण देवियों को गदा और शक्ति से चोट पहुंचाने लगा तदनंतर देवियां क्रोध में भरकर अपने बाण प्रहार से रक्तबीज पर आघात करने में तत्पर हो गई चंडिका ने अपने तीखे तीरों से दानों के शत काट डाले साथ ही क्रोध में भरकर वे अन्य अनेक बाणों से उसे सब ओर से मारने लगी अब रक्त बीज के शरीर से रुधिर की मोटी धार बह चली, उससे उस, उस दानों के समान ही असंख्य उत्पन्न उत्पन्न हो गए। उस समय रक्त से हुए रक्त बीजों से से हुए बीजों पृथ्वी भर सी गई, सभी कवच पहने, आयुष लिए हुए अद्भुत युद्ध करने के लिए लालाई थे अब उन अनगिनत रक्त बीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया यह देखकर देवता भयभीत हो उठे उनके मुख पर उदासी छा गई शोक से उनके शरीर दुर्बल होने लगे वे सोचने लगे अब इन असंख्य दैत्यों का कैसे होगा? रक्त से इत्पन हुए है। है। चंडिका हैं तथा काली और कुछ माताएं भी विराजमान हैं कितु ये लोग इन संपूर्ण दानुओं को प्राप्त कर सके यह कहना कठिन है यदि निशुंभ और बलशाली शुम्भ भी सहसा सम्रांगण में आ जाएंगे तब तो महान अनर्थ हो जाने की संभावना है